ओम ज्ञान ज्ञानी रानंजन शलाखया चक्षुता थे श्री गुरु नम बहुत प्राचीन काल से पुरी धाम जगन्नाथ पुरी धाम जो ओडिशा में है वहां पर भगवान जगन्नाथ की रात यात्री निकाल जाते हैं हर साल और आजकल पूरे दुनिया में बहुत शहर में इस जगन्नाथ राशि यात्रा महोत्सव पालित होते है सूरत नागरी में भी जगन्नाथ भगवान की राशि यात्रा निकाल जाती है इसका महत्व बहुत है मुख्य है कि भगवान इतना दयालु है कि वे इनके भक्तों के बीच जाते हैं और अब भक्तों के बीच में भी चाहे सही सब लोग उनके श्रीम दर्शन करने से लाभान्वित होंगे जिससे सबका अध्यात्मिक होगा भगवान परमानंदमय है फेम आनंदमय है विशेषकर भगवान सदैव हास रहते हैं उनका बड़ा मुस्कान है और सब लोग जो इस भौतिक संसार में दुखी रहते हैं सिर्फ भगवान का सुंदर श्रीमक दर्शन करने से सुख अनुभव करते हैं। तो भगवान की इच्छा है कि हम सब सुखी होंगे वे सदैव आनंदित रहते हैं, जिससे हम सुखी होंगे जिससे हम समझ सकेंगे कि हमारा पूर्ण शाश्वत नित्य संबंध है भगवान जगन्नाथ कृष्ण के साथ ही है इसलिए भगवान जगन्नाथ इनकी दया से इनके बड़े भाई श्री बलभद्रा और बेन सुभद्रा देवी के साथ इनके सभी भक्तों के बीच निकल जाते हैं जिससे हम इनकी भक्ति कर सकते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार कीर्तन करके हम भगवान की स्तुति करते हैं महोत्सव का मतलब जिससे सब परम आनंदित होंगे इस जगन्नाथवासी यात्रा जगन्नाथ की कृपा से आयोजित होती है जिससे सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में परम आनंद प्राप्त करेंगे हरे कृष्ण